सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार तमिलनाडु इंफॉर्मेशन कमीशन ने डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पर पच्चीस हजार रूपए का जुर्माना डाला क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मांगी गई जानकारी उन्होंने नहीं दी अरुल एम बी में एडमिशन लेने की इच्छुक थी इसलिए उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन से ये जानकारी मांगी कि क्या डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के लेटर के अनुसार एम और बी के प्रोस्पेक्ट मॉडिफाई कर दिए गए हैं या नहीं तीन महीने तक पीआईओ आई ने पूरी जानकारी नहीं दी इसलिए पराज़ ने एक आरटीआई अपील स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में दायर की चार बार एसआईसी ने पीआईओ से जवाब मांगा पर पीआईओ ने नजरअंदाज कर दिया जब उन्हें सम्मान भेजा गया तो खुद गायब होकर किसी जूनियर ऑफिसर को उनकी तरफ से जवाब देने के लिए कह दिया जब जूनियर ऑफिसर भी कोई जवाब न दे सके तो एस ने पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आरोप पच्चीस हजार के जुर्माने के साथ उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का आदेश दिया अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट